तो नहीं। नहीं। की नहीं है। जिनकी जो नहीं होती है याम इमाम पुष्पितां वाचम न प्रवदी अव्यपिता वेदवादरता पाथ ना लगाइ पार्थ न अस्ति इति वादिनः वादि समझते अवपस्थिता समस्त पद छेद प्रवदी अभीपस्थिता वेदवाद रता अन्य न इति याम इमाम अविपस्थित याचम प्रवदन्ति तो ये देखेंगे वेदवाद वेदवादरता कि वेदों वेदों के वाद में लगे रहने वाले वेदों के वाद, वाद, में, वाद, वाद में लगे रहने वाले इसका से आगे भाषण में बताएगा ऐसा समझ लेना संक्षेप में कि जो सकाम कर्म के बोधक वेद वाक्य हैं ना उनमें रत रहने वाले सकाम कर्म के बोधक जो वेद वाक्य हैं उनमें रत रहने वाले मतलब लगे रहने वाले वेद में लगे रहने वाले अन्य न अस्थितिना मतलब भी काम में फलों के साधन से अतिरिक्त कर्म नहीं है काम में फल समझते है जिस फल को व्यक्ति चाहता है कि मतलब वे काम फल के साधन से अतिरिक्त कर्म नहीं है ऐसा कहने वाले कौन अभिवेकी अभिपस्तिका का क्या अर्थ है अभिवेकी याम इवाम पुष्पितां वाचम वदंती इसे पुष्पित वाणी को कहते हैं याम करते जो है ना तो कौन सी वाणी है वो अगले श्लोक में आएगी जी इस पुष्पित वाणी को कहते हैं याम इवाम जिस पुष्पित वाणी को कहते हैं पुष्पित वाणी का मतलब क्या है कि जैसे कोई पुष्पित वृक्ष हो वो हो पुष्पित वृक्ष देखने में बहुत सुंदर होता है बहुत आकर्षक होता है तो देखने में खूब सुंदर हो पुष्पित वृक्ष और उसमें सुगंध ना हो फल ना हो तो कोई लाभ होता है हाँ तो केवल देखने में रमणीक होता है वैसे ऐसे अविपस्थित अविवेकी लोगों की वाणी केवल सुनने में अच्छी लगती है परिणाम उसका अच्छा हाँ कौन जो केवल ये जो है कि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 पुष्पिताम का किया है पुष्पित वृक्ष यु शोभ कि पुष्पित वृक्ष का क्या अर्थ होता है खिला हुआ वृक्ष है खिला हुआ क्या कहेंगे फूले हुआ वृक्ष फूले हुए वृक्ष की तरह शोभित अर्थात शुभिमान रमणीय ना अर्थात सुनने में केवल सुनने में रमणीय केवल सुनने में हाँ yeah. केवल सुनने में रमणीय मतलब सुनने केवल सुनने में रमणी है परिणाम अच्छा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 तो एक पुष्पिता कर्थ क्या कुया पहले पुष्पित्र और उसका अर्थात लगाइए आगे के कौन लोग कहते हैं अभिपस्थिता अविपस्टिता करते अल्प मेरसा अल्पबुद्धि वाले अल्प बुद्धि वाले और अल्प मेरसा कर अभिवेकी अभिवेकी लग गया मतलब अल्पबुद्धि वाले अभिवेकी अभिपस्थिता अर्थ हो गया अवेद वाद देखा देखेंगे वेद वादर अर्थ क्या किया आगे वेद वाक्य सुरता वेद वाक्यु वाद का वेदवाद रथा का क्या हुआ वेद वाक्य सुरता कैसे वेद वाक्य तो लगाइए बहुअर्थवाद फल साधन प्रकाश के शु प्रकाशक है देखना बहुत अर्थवाद के प्रकाशक वेद के बहुत फलके साधन के प्रकाशक नहीं बहुत फलके प्रकाशक वेद और बहुत साधनों के प्रकाशक वेद प्रकाशक का क्या सोता है बोधक बहुत अर्थवाद बोधक वाक्य प्रकाशक अर्थ है बहुत अर्थवाद बोधक वेद बहुत फल बोधक वेद और बहुत साधन बोधक वेद तो फल बोधक वेद तो आप जानते हैं ना जैसे ज्योतिष में स्वर्ग कामों स्वर्ग की कामना वाला मनुष्य ज्योतिष को याद करे अग्निम हाँ ये भी है अग्निवतरम जो तो याद है स्वर्ग कामा तो ये भी क्या है आपका फल फल का साधन का बोधक वेद वाक्य है या वेद वाक्य कैसा है फल के साधन का बोधक है यह आपका उद्भिदा ये पशु कामा अरे कि पशु की कामना वाला व्यक्ति उद्भिद करे तो ये भी क्या है की फल का बोधक वेद हो गया और कुछ साधन के बोध वाक्य होते हैं जो साधन का बोध कराते हैं जैसे ज्योतिषोम स्वर्ग काम हो तो गया अग्नि अग्निहोत्र जो यात्र काम तो इसमें साधन तो उसी वाक्य में आ गया आ गया ना साधन अग्नि अग्निहोत्र या तो ज्योतिष तो में आ गया अब दधनेन्द्रीय कामस जुह यात्र इंद्रियों का सामर्थ्य चाहने वाला व्यक्ति दधी से अग्निहोत्र करे किस से करे वैसे जो नित्य अग्नि वो क्या है दघनेन्द्रीय कामस जुहियात इंद्री का सामर्स रहने वाला व्यक्ति दधी से अग्निहोत्र करे तो यह क्या है कि दधी साधन को बोल रहा है ना ना साधन है तो यह क्या है साधन का बोधक वेद वाक्य हो गया फल का बोधक वेद वाक्य और साधन का बोधक वेद वाक्य और अर्थवादेद वाक्य अर्थवादक वेद वाक्य क्या है अन्य ईसुकी का प्रतिपादन करने वाले वाक्य अथवा निंदा का प्रतिपादन करने वाले वाक्य जैसे देखना वायव्यम श्वेतम आलभेद भूतिका मायव्यम भेद आलभेद या मेद वाक्य है ऐश्वर्य की कामना वाला व्यक्ति वायु देवता से लिए श्वेत पशु से याग करे वायु देवता से लिए श्वेत पशु से याग करे क्या चाहने वाला व्यक्ति ईश्वर वायव्यम श्वेतम आलभेद भूटिका मर चाहने वाला व्यक्ति वायु देवता के लिए श्वेत पशु से याग करे अब ध्यान देना तो सुन कर किसी को प्रमाद हो सकता है है ना कोई तो तत्परता से लग जाएगा सुन करके कौन ईश्वर चाहने वाला व्यक्ति कोई तो तत्परता से लग जाएगा कोई प्रमाद कर सकता है तो वहां पर अर्थवाद वाक्य आता है उसको प्रेरित करने के लिए वो कर्म की प्रशंसा करता है अर्थवाद वाक्य क्या वायु वही सेवता वायु कहता है शीघ्रगामी देवता है यह नाग्य न उपधावती की जो इस वायु देवता को अपना हविष्य तृप्त करता है और वो वायु देवता उसको तुरंत फल दे देते है तो ये वाक्य क्या है अर्थवाद वाक्य है ना ये कर्म की प्रशंसा कर रहा है कर्म की प्रशंसा अच्छा हाँ उससे क्या होता है की अधिकारी पुरुष की शीघ्र प्रवृत्ति हो जाती है है, तो बहुत अर्थवाद बोधक वेद वाक्य और बहुत फल बोधक वेद वाक्य और बहुत साधन बोधक वेद वाक्य फल बोधक और साधन बोधक वेद वाक्य वो समझ में आते है ना अर्थवाद बोधक वेद वाक्य का इतना समझना यहाँ प्रशंसा बोधक निन्दा वाला नहीं आ है ना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 क्या है आपका फल है स्वर्गीय प्राप्ति क्या है और उसका साधन जो तीसो मद्निराधि कर्म है स्वर्ग की प्राप्ति आदि स्वर्ग की प्राप्ति फल है आदि से पुत्र फल ले लेना धन फल ले लेना ऐश्वर्य फल ले ले लेना हा? ये सब सोचा बातें इन फलों के साधन क्या है कर्म स्वर्ग की प्राप्ति आदि फल के साधन रूप कर्मों ऐसी अन्य नाशति की अन्न कुछ नहीं है अन्य कोई कर्म हाँ मतलब जो ये स्वर्ग की प्राप्ति आदि फल के साधन रूप कर्मों से अतिरिक्त कोई कर्म अतिरिक्त किसी निष्काम कर्म को महत्व नहीं देते एवं वनशील ऐसे कहने वाले ऐसा कहने के सुभाव वाले लग गया तो श्लोक लग जाएगा आपको देखना वेद वाद रहता मतलब इसका क्या अर्थ होगा कि बहुत अर्थवाद फल तथा साधन के बोधक वेद में लगे रहने वाले हैं? या उनको महत्व देने वाले अन्य वादी ना की स्वर्ग की प्राप्ति आदि फल के साधनों से अतिरिक्त कोई निष्काम कर्म नहीं है ऐसा कहने वाले अविपस्थित अल्पक लोग वक्ष ये की जिस वक्षाण वाणी को कहते हैं जिस वक्षाण वाणी को आगे बताते बता, हैं क्या बाद में बताऊंगा बयालीसवा और बयालीसवे और तैतालीसवें श्लोक का मिलाकर एक साथ हो सकता है आगे तो और वे वे कौन अभिभाषित उन्हीं को बताते हैं के है काम आग जन्म पर बता देंगे पहले थोड़ा भाष्प्र के सारे शब्दों को देखेंगे आप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 स्वर्ग को प्रधानता देने वाले ये अर्थ हो गया काम आत्मना मतलब कामना करना जिनका स्वभाव है ना जन्म कर्म फल प्रधान में ये काम आत्मा ना स्वर्ग पर आज पर वाक्य में और ये कर्म है जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम और भोग स्वर्गति ये कर्म है तो इसमें द्वितीय तो तो ये ये एक जन्म को देखेंगे यहाँ समास बताते हैं कर्मणा फलम करु फलम कौन सा समास है तृतीजा तो ये कर्मणा हाँ सस्ती करती तो समाज है व्याकरण कमजोर क्यों है आप लोगों का कोई परिस्थिति उसमें क्या है कि लगाने में कमजोरी तो है याद नहीं किया किसी ने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 तो देखिए तो यहाँ कहा गया अपना चतुष समास है यहाँ पर कर्मड़ भलम कर्म फलम समास हुआ ना अब फिर जन्म एवं करो फलम कर्मधार्य समास हो गया जन्म ही कर्म का फल है कर्म का फल क्या है जन्म, जन्म।, जन्म तो अवश्य तो कर्म करेंगे तो जन्म अवश्य होना ही है। जन्म रूप कर्मफल अब देखना जन्म एवं करो फलम समाप्त करके क्या बनेगा जन्म करूँ फलम तथ से क्या लेना है इसलिए जन्म जन्म करूं करजा खर... कही जाती है कौन वाणी कौन अच्छा ये वाचम आया था क्या पूर्व श्लोक में और वही उसी के साथ संबंध यहाँ पर वाचम ये स्त्रीलिंग पद है कि जन रूप कर्म फल को देती है इसलिए जन कर्म फल प्रदा कहते हैं किसको वाणी को वा, आया ना? वाच्चाम। ताम वाच्चाम है नाम वाचम ये प्रथमा एक विषनांत है जन्म करु फल प्रदा और दुष्य क्या है जन कर्म फल प्रदान ताम वाचम ताम वाचम से क्या लेना है जन्म कर्म फल प्रदान वाचन जन्म रूप कर्म फल को प्रदान करने वाली वाणी अच्छा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 वही क्रिया विशेष है क्रिया विशेष की बहुलता है जिस वाणी में क्रिया विशेष की बहुलता है जिसे वाणी में ते बहुलाम वाची क्रिया विशेष क्रिया के भेदों की बहुलता है जिसे वाणी में काम स्व अच्छा लग गया जिस वाणी में उस वाणी को क्या कहेंगे क्रिया विशेष बहुला क्या कहेंगे और दुखिया में क्या बनेगा ताम मतलब क्रिया विशेष बहुलाम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 स्वर्ग पशु स्वर्ग पशु पुत्र आदि फल के साधन जिस वाणी से ऐसी से ज्ञात होते हैं और यदि ऐसा न लें तो क्या कर सकते हैं स्वर्ग पशु तथा पुत्र आदि फल जिस वाणी के द्वारा बहुमता से ज्ञात होते हैं उस वाणी को क्या कहेंगे क्रिया विशेष बहुला लेकिन क्रिया का अर्थ निकलता नहीं है नहीं क्रिया विशेष करते क्रिया भेद क्रिया का भेद प्रभु अर्थ निकलता नहीं इससे यदि फल के साधन न कहे स्वर्ग पशु पुत्र आदि फल कहे तो क्रिया विशेष करते लेना पड़ता है एक मिनट अच्छा पहले ये आया था ना क्या मुख्यादा वेद वाद रथा में फल साधन सब आ गया इसलिए भाष्यकार ऐसा अर्थ कर रहे हैं हालाकि लाक्षणिक हैं लेकिन आप कर सकते है अर्थात अर्थ से क्या फल क्यूँकी फल साधन सब वेद के रथा में वहाँ आ गया तो जैसा लिखा है वैसे ही कर लो अर्थ स्वर्ग पशु तथा पुत्रादि फल जिस वाणी के द्वारा से प्रकाशित होते, होते हैं ये लक्ष्यार्थ है मुख्यार्थ लेंगे तो क्रिया भेद आएगा पर भाष्यकार ने लक्ष्यार्थ कर दिया वहाँ पर क्रिया विशेष बहुला किस वाणी को बाद में कह रहे हैं स्वर्ग अच्छा लेकिन एक बात है ठीक है केवल स्वर्ग पशु तथा पुत्रादि फल जिस वाणी के द्वारा बहुलता से जात होते हैं वैसा भी कर सकते जैसा मैंने कहा है तो क्रिया विशेष बहुला क्रिया के भेदों को बहुलता से बताने वाली वाणी भोग ईश्वर गतिम प्रति को देखेंगे भोग क्या ऐश्वर्य क्या समास कर क्या बनेगा भोग ईश्वर ये प्रयोग से क्या लेना है भोग ऐश्वर्य तो गति का क्या प्राप्ति भोग कौन सा समास है, नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं अच्छा है तो कर्मदारे हो गया ना भोग ऐश्वर्य क्या है तो दंग से क्या होता है हाँ चा में कर्म आय नहीं होता है चा में दोनों ही होता है भोगा जो तयो, तयो क्या बना भोग्वरी है समाज कौन सा है, है ना आपको व्याकरण एक बार फिर सूत्र याद करके पढ़ना चाहिए तयो हो मतलब भोगेश्वरी गति ही तयो गति भोग ऐश्वर्य गति भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति गति करते प्राप्ति काम प्रति साधन होता क्या अर्थ होगा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के प्रति साधनभूत क्या Dharab. भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के प्रति साधनभूत साधनभूत करते साधन भोग और की प्राप्ति के साधन जो क्रिया विशेष है जो हाँ तद बहुलाम मतलब क्रिया विशेष है ना तद बहुलाम कर करना क्रिया विशेष की बहुलता या क्रिया के भेदों को बहुल अच्छा तद बहुलाम अर्थ हो जाएगा फिर विशेष बहुलाम तद बहुलाम का परिवर्तन मतलब चक्कर काटते है घूमते रहते हैं ये अभिप्राय है उस वाणी को कहने वाले मूड लोग संसार में चक्कर काटते, काटते, काटते रहते है अब लगाइए इसका काम आत्माना काम आत्माना स्वर्ग पर जन्म कर्म फला प्रदान भोग गतिम प्रति क्रिया विशेष बहुलाम क्रिया विशेष और फिर वाचम है ना पुरुष लोक में वाचम ये पहले से ले लेंगे काम आत्माना स्वर्ग परा भोग स्वर्गति ठीक है काम आत्माना स्वर्ग परा जन्म कर्म फला प्रदान भोग गतिम प्रति क्रिया विशेष बहुलाम वाचम प्रबोधन ठीक है वाचम प्रबोधन जो पहले से लेंगे तीक कामना करना जिनका स्वभाव है अथवा अच्छा भोग पारायण मनुष्य भोग पायण तथा स्वर्ग को प्रधान मानने वाले मनुष्य स्वर्ग को प्रधान मानने वाले मनुष्य जन रूप कर्म के फल को देने वाली नहीं जन रूप कर्म फल को देने वाली क्या कहेंगे जन रूप कर्म फल को देने वाली भोग तथा ईश्वर की प्राप्ति के साधन क्रिया के भेदों की बहुलता वाली वाणी को कहते रहते हैं त्रिया के भेद की बहुलता वाली वाणी को कहते okay. रहते हैं एक साथ ही दोनों को लगाना है तो कैसे लगाओगे ध्यान देना, दोनों को एक साथ ही लगाना हो तो वेदवाद अन्य न अस्तवादिनाथिता काम आत्म स्वर्ग पर जन्म करो फला प्रदान भोग गतिम प्रति क्रिया विशेष बहुलाम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 क्रिया के भेद को बोलता से बताने वाली वाणी को कहते रहते हैं। लग गया हाँ फल इसका ये फल तो रहते हैं। अच्छा आगे देखेंगे क्या होगा भई नाम जो भोक्ता नामो अब देखना प्रेत कया बुद्धि न भोगाध अन्वय देखेंगे क्या तया बुद्धि प्रसाद नया करता है उस पुष्पित वाणी से पुष्पित देखने में सुंदर है सुनने में बहुत अच्छी लगेगी तो उसका लाभ अधिक नहीं है कुछ है तब तो पदार्थ मिलेंगे उसके अनुसार चलने से तया अभृत चेतता उस वाणी के द्वारा आकर्षित चित्त वाले उस वाणी से आकर्षित चित्त वाले तथा भोग और ईश्वर में आसक्त मनुष्यों की के। भोग और ईश्वर में आसक्त मनुष्यों के अंताकरण में या यहाँ समाधिकार अंताकरण का क्या है यहाँ भाष् में आगे भाष्यकार ने समाधिकार अंताकरण किया है उनके अंतःकरण में व्यवसायत्मिका बुद्धि निका बुद्धि नहीं होती है निश्चात्मिका बुद्धि तो अभी यह आया था नीता सांखे बुद्धि योगे तो इमाम सुनो और फिर ये भी आया ना व्यवसायत्मिका बुद्धि देखे गुरन कि यह व्यवसायित्विका बुद्धि एक होती है चाहे वो कर्मी की हो या ज्ञानी की हो दोनों की एक है समझते हैं हमको निष्का कर्म करने हैं तो हमको क्या है आत्मा को जानना है आत्मा क्या है निस्त्री है स्वर्गत है स्वर्ग याप्ता क्या आया था ना हाँ इनकी व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है और व्यवसायत्मिका बुद्धि किसकी नहीं होती है तो उस वाणी के द्वारा आकर्षित चित्त वाले तथा भोग और ईश्वर में आशक्त मनुष्यों की अंतराकरण में व्यवसात्मिका बुद्धि नहीं होती है मुमुक्षु की तो हो जाएगी मुमुक्षु भोग और ईश्वर में आ सकते जो भोग पदार्थों को चाहते हैं तो मुमुक्षु कैसे हो सकते हैं तो कुछ नहीं चाहता मुमुक्षा और विभुक्षा ये दोनों क्या है विरोधी धर्म है मुमुखुत्व तो कैसे है ये विरोधी धर्म है तभी तो शंकर वास्त्र में ईसा वस्त्र के आया है कि जीजी भी जो मुमुक्षा की विरोधी है जीने की इच्छा भी क्या है ये तो भी विरोधी है बताया कुरुमन ने वो करमाणी यहाँ पर शंकराचार्य ने कहा है की वो भी विरोधी है बहुत मुमुखु होना भी बड़ा कठिन है ज्ञानी तो बिना मुक्सुए कोई हो ही नहीं सकता है ज्ञान मुक्शु हो लंबे समय अभ्यास करे तब कहीं ज्ञानी होगा जब मुक् नहीं है तो क्या होगा कोई अब देखिए तो ये क्या है इसको तेसाम तेसाम से क्या लिया है भोग ईश्वर पर सकता नाम भोग और ईश्वर में आ सकते भोगा कर्तव्य मतलब भोग प्राप्त करना चाहिए क्या ईश्वरीय ईश्वर प्राप्त करना चाहिए है? भोग पदार्थ प्राप्त करने चाहिए और ईश्वर प्राप्त करना चाहिए या भोग करना चाहिए और ईश्वर प्राप्त करना चाहिए इस प्रकार भोग और ईश्वर में ही प्रेम करने वालों का प्रणय का क्या है प्रेम, प्रेम करने वालों का भोग और ईश्वर में ही प्रेम करने वालों का नँ? इसका मतलब है तरात्म भूतान उसको ही अपना रूप मानने वाले किसको भोग हो भोग और ईश्वर को भी अपना रूप मानने वाले को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 उनके अपरित क्या उनकी आच्छादित हुई विवेक बुद्धि वाले के द्वारा आच्छादित हुई विवेक बुद्धि वाले उनकी विवेक बुद्धि गई है उनकी विवेक बुद्धि कैसी अटक गई उस वाणी के द्वारा उसी में है व्यवसायत्मिका बुद्धि है ना मतलब सांख्य के विषय में अथवा योग के विषय में सांख्य व्यवसायत्मिका बुद्धि व योगे व्यवसायत्मिका बुद्धि संख्य व्यवसात्मिका बुद्धि स्थान के विषय में व्यवस्था बुद्धि अथवा योग के विषय में व्यवस्थात्मिका बुद्धि अब समाधि कह रहे हैं समाधी समाधि अश्विन पुरुषोपभोगा सर्विथि समाधि समाधि समाधिये अश्विन इसमें स्थित किया जाता है अश्विन है न इसमें स्थित किया जाता है इसलिए इसे क्या कहते हैं समाधि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 अंताकरण फिर क्या कर दिया बुद्धी, उसमें बुद्धि अच्छा ठीक है ना भी न कि बुद्धि उस समाधि में नहीं होती है ना भी बुद्धि उस समाधि में या बुद्धि उस अंताकरण में नहीं होती है लगाइए क्रिया विशेष क्रिया विशेष का बहुता से प्रतिपादन करने वाली पुस्तित वाणी के द्वारा आच्छादित हुए विवेक के बुद्धि वाले तथा भोग और ईश्वर में प्रेम करने वाले मनुष्यों के अंताकरण में भोग और ईश्वर से प्रेम करने वाले मनुष्यों के अंताकरण में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं, नहीं, नहीं होती है यहाँ बुद्धि का मतलब वो निश्च्यात्मिका बुद्धि जो लिखाई है ना वो उनके अंतकरण में हाँ बुद्धि का मतलब है यहाँ पर वैसी बुद्धि की वृत्ति वृत्ति समझते हैं जो लिखाया है ना वैसी बुद्धि की वृत्ति उनके मन में समझ लेना अंताकरण तो एक करण हो गया और वो बुद्धि वृद्धि नहीं होती उनके इस तरह समझियेगा अच्छा तो भी विषय बुद्धि होगी तो ऐसे जो में फल को चाहते हैं तो क्या है की कर्मयोग विषय बुद्धि भी होती है क्या उनके है तो शास्त्री जो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 जो इस प्रकार विवेक बुद्धि से रहित हैं, उन भूकपरायण मनुष्यों का समझ लेना भूखपरायण मनुष्यों का या काम स्वभाव वाले मनुष्यों का वेदा निर्गुण आत्मवान त्रैगुण विषया वेदाह भगा अर्जुन त्रयगुण वेदाह अर्जुन लगाइए अर्जुन त्रैगुण वेदे त्रयगुण को विषय करने वाले हैं भस्त्र के सारे शब्दों को देख लेंगे फिर अन्वय और शब्दा समझा देंगे देखिए त्रयगुण विषया समाज देखेंगे त्रैगुणियम विषय ईशां विषय ऐसा ते त्रयगुण विषय लगा त्रिगुण विषय ऐसा विषय त्रयाणाम गुणा नाम, नाम समारा क्या बनेगा त्रिगुणम त्रिगुणम एवं त्रिगुण्यम त्रिगुण्यम यहाँ स्वार्थ में प्रत्यय हुआ है गुण वचन ब्राह्मणादिद्याद्या स्वार प्रत्यय है अब देखेंगे यहाँ पर त्रिगुण्यम विषय त्रैगुण्यम का क्या किया यहाँ पर संसारा त्रिगुण्यम का क्या अर्थ है संसार विषया करते प्रकाशित विषया का क्या अर्थ है प्रकाशित और प्रकाश है प्रतिपाद्य तो ऐसे लगा ना कि संसार प्रतिपाद्य है जिनका संसार प्रतिपाद्य है जिन वेदों का उन वेदों को क्या कहेंगे त्रिगुण विषय बात बिहार त्रिगुण नाम का क्या अर्थ है संसार संसार प्रतिपाद्य है जिन वेदों का उन्हें क्या कहेंगे त्रिगुण विषया विषया करते इसका दे। अब आपे। फल तो है ना धर्म अर्थ काम जो तीन प्रकार के पुरुषार्थ है तो स्वर्ग आदि फल क्या है सब ये संसार के अंतर्गत है ना अब ये भी ध्यान देना आप उस उपनिषद प्रतिपाद्य पुरुष को मैं पूछता हूँ बेहद में आता है तो परम ब्रह्म को क्या कहा गया उपनिषद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 तो समग्र वेद को नहीं लेना है बल्कि क्या है कि की एक में फल को बताने वाले वेद भाग को लेना है यहाँ पर वेद का एक भाग लेना है समग्र वेद को नहीं समझना बल्कि इस सरल शब्दों में कह कर्म कांड ऐसा कह सकते हैं की हे अर्जुन हे अर्जुन ये संसार का प्रतिपादन करने वाले है क्या है संसार का प्रतिपादन फ्रिछपाद करने वाले वेदों का कर्म भाग है वेदों का कर्मकांड ऐसा कह सकते है लेकिन जो निषिद्ध कर्म करते हैं ना पाप कर्म करते हैं तो पाप वो तो बहुत निषिद्ध है ना उसकी अपेक्षा जानते हैं सास सम्मत सकाम कर्म करने वाले श्रेष्ठ होते हैं सकाम कर्म यदि सम्मत है तो उससे कोई पाप नहीं आप मुक्त नहीं होंगे अलग बात है कोई पाप तो नहीं होगा तो मुक्ति चाहिए तो इसको भी होना पड़ेगा लेकिन हाँ लेकिन जो निषिद्ध कर्म करने वालों से सकाम शास्त्रीय सकाम कर्म करने वाले लोग श्रेष्ठ हैं और उनसे भी श्रेष्ठ है निष्काम करने वाले और निष्काम करने पर फिर ज्ञान कार्यकारी के लिए अर्जुन वेदा भी कि वेदों का कर्म कांड का करने वाला है या संसार का वर्णन करने वाला है स्वर्ग आदि फल संसारी है लग गया पूरे वेद को नहीं लेना और क्या है की फिर ये निस्त्रुण भवा की तू निण हो जा भाष् में इसका अर्थ किया है की कि निष्काम हो जा तू कैसा हो जा लगाइए तुम तो तु निस्त्रुण कि तुम तो तू तु मतलब किन तु? तुम हो निश्च्र निस्त्रुण का त्याग किया है निष्काम हाँ, कि तुम निष्काम हो जाओ तो इसका क्या मतलब है कि उसका मतलब हो गया त्रैगुण कर फिर ये हो सकता है कि काम में फल का प्रतिपादन करने वाला क्या काम फल संसारी है ना काम फल का प्रतिपादन करने वाला वेदों का कर्मकांड भाग है या वेदों का एक भाग है हे अर्जुन जो परमात्मा जा। जा। तो को जाना है जानना तो भी वेदों के सारे ही जान सकते हैं वही प्रमाण है उसमें बताइए अब देखेंगे निर्द्वन्द क्या क्या हो जाए निस्त्रुण है निस्त्रुण हो जा निर्द्वंद हो जा नित सत्वस्त हो जा निर्योग क्षेम हो जा और आसमान हो जा भो का क्रिया दन्द सबके साथ है निर्द्व का अर्थ है द्वंद रहित हो जा इससे कैसा हो जाए द्वंद रहित हो सुख दुख हानि लाभ जय पराजय ये क्या है द्वंद है, है? लगाइए सुख दुख हेतु सुख दुख के साधन विरोधी पदार्थ द्वंद शब्द के वाच्य है या द्वंद्व शब्द के अर्थ है सुख दुख हेतु विरोधी पदार्थ कौन है हनी लाभ जयपराजय अस्ना है अस्ना पिपाषा है, है दोनों पर इसमें तो अस्ना विरोधी नहीं है नोधी तो का है ना वास्तुकार विरोधी विरोधी को लेनीभ जयपराजय लेना हाँ है ना हनी लाभ जो हाँ श्री रोषण को ले सकते है विरोधी है तो हनी लाभ पराजय श्री रोष्ण सुख दुख के हेतु विरोधी पदार्थ द्वंद के अर्थ है हैं। वाच मतलब अर्थ है तत्व निर्गतो मतलब उनसे रहित हो जा उनसे तो तत्व निर्गत हो जाओ तत्व निर्गता निर्द्वंद तत्व निर्गत हाँ उससे रहित निर्द्वंद हो जाओ जा। मतलब इनसे करीब हो जाए वो क्या था यह मीना बतना जिसको क्या है की ये द्वंद्व विचलित नहीं करते है किससे आत्मचिंतन थे आत्मचिंतन से जिसको विचलित नहीं करते हैं क्या है समर्थ होता है ठंडी हो जाए तो भी अपने कर्तव्य से विचलित ना हो गर्मी हो जाए तो कर्तव्य से विचलित ना हो ये मतलब है सब छूट जाता है लोगों का आगे देखेंगे तुम नित्य सत्वस्था की ये देखना की तुम नित्य सत्वस्था भाव नित्य सत्वस्था भव का क्या अर्थ है नित्य सत्वस्था का अर्थ है सदा सत्व गुण कि सदा सत् किसके आश्वित हो जाए क्यूँकी सत्वात्थ समझाई थी ज्ञान हम सत्ता क्या होता है अब अत्यंत उत्कृष्ट जब सत्व गुण होता है तब आत्मा का साक्षात्कार होता है और जितने प्रकार की साधनाएं शास्त्रों के द्वारा विहित हैं सब शत्रुगुण की वृद्धि के लिए हैं किसके लिए खान पीन वगैरह के जो नियम है ये पदार्थ खाइए ये पदार्थ न खाइए किसके लिए है अब लहसुन प्याज खाने से मानसण्डा खाने से क्या है शरीर तो स्वस्थ रहता है लेकिन क्या होगा शत्रुगुण की वृद्धि आएंगे शत्रुगुण की वृद्धि नहीं हो लोग बोलते स्वास्थ्य के लाभदायक लहसुन प्याज क्यों ना खा लिया जाए शरीर स्वस्थ रहे तो शरीर स्वस्थ आप बना लीजिए लेकिन शरीर स्वस्थ होने पर भी आपको शत्रुगुण नहीं होगा तो आपको शांति नहीं मिलेगी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 तो आपको किसको आप किस क्या चाहते हैं आप समझने करें सब निर्णय करेंदर्मशास्त्र को मानना चाहिए ऐसा है तो शत्रु की वृद्धि के लिए सभी साधना ये ये एक, एक खबर है मिठाई पर लोग कोई कागज सा चिपका रहता है ना चांदी वर्ग कहते हैं क्या तो वो आजकल कैसे बनता है जो गाय काटी जाती है गाय काटने में जो गाय का चमड़ा को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 पहले भी बनाने की अब तो गाय कांस हो गया ना और पहले की प्रक्रिया ऐसी थी ऊँटों या बैलों की आंतों पर इसको पीट पीट करके बनाया जाता था पहले की प्रक्रिया ये अब और अब तो सीधा मांस आ गया गाय का ये पत्रिका यहाँ पड़ी हुई है लेकिन जीव लोगों की ऐसी है जान करके भी लोग उसको सोचना नहीं छोड़ना नहीं चाहते है तो जब शत्रुगुण नहीं होगा हो तो सुख शांति भी नहीं होगी खाने पीने में कितनी पवित्रता हो गई आजकल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 इसमें यह सब चांदी पानी है क्या है सब सुनना ही सुना ही नहीं होता तो है वही अरे तो वही है वही सब है अब क्या है कि इधर पशुओं से बैलों से खेती उत्तर भारत में नहीं होती हमने महाराष्ट्र कर्नाटक में देखा है बैल हैं यहाँ हरियाणा पंजाब और उत्तर प्रदेश में नहीं है मध्य प्रदेश में हो सकते हैं कई लोग है। यहाँ खत्म हो गए सब क्या बचड़े पैदा होते सब भूषण जाते हैं गाय भी नहीं जाती है वही सब खा था घर बुद्धि दर्शन रही लोगों की देखिए उसमें सत्व गुण के आश्रित हो पालन करने से सत्य गुण बढ़ता है तथा निर्योग कैसा हो।, हो, जा? हो जाए? निर्योग तो हो जाए, मतलब योग क्षेम को ना चाहने वाला हो जाए। योग किसे कहते हैं क्षेम किसे कहते हैं तो भाषाकार बताते हैं अनुपात उपादान यो, योग है ना समाज संधि होगा इसमें योग आ गया है पर छेद क्या होगा योग अनुपात उपात्य क्यों अनुपात क्या अर्थ है अपराप्त से अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का नाम योग है या अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना योग योग क्या है अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना बहुत से वस्तु में प्राप्त नहीं है उनको प्राप्त करना योग है और क्षेम क्या है उपात रक्षण से छेमा प्राप्त वस्तु की रक्षा करने का नाम क्षेम है ना प्राप्त वस्तु की रक्षा करने का नाम क्या है क्षेम अब देखना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 योगक क्षेम के साथ नो मुझे प्रवृत्ति हो रही तो मोक्ष में कहा से प्रवृत्ति हो जाएगी उधर से तभी हर हो आ? योग उसम को प्रधान मानने वाले मनुष्य की मोक्ष में प्रवृत्ति होना कठिन है इसलिए नाला हो कि योग को ना चाहने वाला हो जाए अच्छा अब देखना और जीवन में उसको महत्व नहीं देना चाहिए कभी कुछ वैसा होता है तो महत्व नहीं दे बातों को आत्मवान हो आत्मवान का क्या इन्होंने अप्रमत्ता अप्रमत्ता का अर्थ है यहाँ पर कि प्रमाद रहित या सावधान क्या आत्मवान भव यामदता भे मतलब प्रमाद रहित हो जा एक सेकंड भी प्रमाद में नष्ट नहीं करना चाहिए हमेशा प्रमाद कभी जीवन में आने नहीं ले एक मिनट का भी चाहे पढ़ते रहो भजन करते रहो सत्कर्म करते रहो प्रमाद में आलस्य रहित हो जा प्रमाद रहित हो जाए कुछ लोग तो घंटों बैठे रहते हैं नहीं कुछ नहीं वो बहुत एक सेकंड भी वैसे नहीं प्रमाद में रहना चाहिए अच्छा उससे कुछ काम धाम करने लग जाए तो प्रमाण खत्म हो जाएगा यह तो उपदेश तो का अनुष्ठान करने वाले अथवा स्वधर्म का पालन करने, करने वाले तो वैसा उपदेश तो वैसा उपदेशा तेरे लिए यह तो उपदेश है वेदों के कर्मकांड भाव है ये संसार का प्रतिपादन करने वाला है त्रिगुणात्मक संसार का प्रतिपादन करने वाला है या त्रिगुणात्मक सांसारिक फलों का प्रतिपादन करने वाला है वेदों का कर्म कांड त्रिगुणात्मक सांसारिक फलों का प्रतिपादन करने वाला है और अर्जुन तू कैसा हो जाए निष्काम हो जायुण हो जाए इसका मतलब क्या नाम हो जा निष्काम अर्थ किया हो जाओ से रहित हो जा सदा सत्य के आश्रित हो जा योग को न चाहने वाला हो और कैसा है तुम प्रमाद रहित हो है ना प्रमाद रही होना चाहिए जो सोचते हैं काम वाम ना करना पड़े कहीं तो वो उनको प्राय वो प्रमत्त रहते हैं आलस में रहते हाँ। काम कम से कम वो तो ज्यादा से ज्यादा प्रमाद करने को समय मिल जाएगा इसीलिए सोचते हैं काम ना करना ज़्यादा क्योंकि प्रमाद का समय ज्यादा मिले मिलेगा और तो जो ऐसा अप्रमत लोग हैं वो नहीं सोचते ऐसा ही अब देखेंगे ओम पूर्ण मदम पूर्ण それって何なんですか